सहनोपुन सह वी कर्वा वह तेजस्विनावीतमस्त मिद्विषा वह ओ शांति शांति शांति विधान दर्शन के दूसरे अध्याय का चौथा पाद अब प्रारंभ करते हैं विधान दर्शन की ये उन्सठवीं कक्षा है तृतीय पाद में प्रकृति की अनेक वस्तुओं की उत्पत्ति का क्रम और उसको विपरीत करें तो प्रलय का भी क्रम मुख्य रूप से उत्पत्ति का क्रम बताया गया उसी प्रसंग को लेते हुए कुछ अन्य चर्चा यहां चौथे पाद में प्रारंभ कर रहे हैं तो पहला सूत्र है तथा प्राण उसी प्रकार से प्राण भी है किस प्रकार से तो जो पीछे से चल रहा है उसी के साथ हमें संगति लगानी होती है क्योंकि यथा तथा वैसा ही है तो वैसा ही है मतलब पहले भी कुछ ना कुछ कहा गया है उसके अनुसार ही हम अर्थ लेते हैं तो तथा का मतलब फिर लिया जाता है कि जैसे पीछे आकाश आदि की उत्पत्ति बताई वो उत्पत्ति वाले थे वैसे प्राण भी उत्पत्ति वाले हैं उनकी भी उत्पत्ति होती है ये सूत्र का तात्पर्य इसको भाष्यकार ने खोला है प्राण अत्र इंद्रियाणी लक्षण थे इनका कहना है कि यहां प्राण का मतलब इंद्रियों को संकेतित किया जा रहा है लक्षित किया जा रहा है प्राण यानी इंद्रिया तद्य अब उसको पुष्ट कर रहे हैं कि प्राण का मतलब इंद्रियां इंद्रिया कहा, कहा गया शास्त्र का प्रमाण दे रहे हैं। तो अतः प्राणा अहम श्रेयसी व्यूतिर प्राणों में प्राणों प्राण एक दूसरे को से एक साथ विवाद करने लगे कि अहम श्रेयसी मैं श्रेष्ठ हूं मैं श्रेष्ठ हूं अहम श्रेयान अस्मी अहम श्रेयान अस्मी मैं बड़ा हूं मैं बड़ा हूं तेह प्राणा प्रजापति पितरम ऊंचू और ये प्राण अपने प्रजापति प्रजाओं के पालक सबके उत्पत्ति करने वाले परमात्मा के पास जाकर के पिता के पास जाकर के बोले निर्णय करने के लिए जैसे बच्चे पिता के पास पहुंच जाते हैं छोटे बच्चे ऐसे तो यहां पर प्राण का मतलब अब और आगे भी जो चर्चा आएगी तो वो इंद्रियों को लेकर के है तो इति प्रकृतिया ऐसा वर्णन करके फिर अगला वचन आगे क्या मिलता है साहबवाग उच्चक्रामा तो वाणी वहां से शरीर से निकल गई बाहर चली गई ऐसे ही उच्चक्रामा, फिर बाद के क्रम में चक्षु चली गई और श्रोत्र हाउ उच्चक्रमा फिर श्रोत्र चला गया अर्थात ये इंद्रिया चली गई ये तो स्पष्ट ही इंद्रियों के नाम है और प्रसंग से पता लगता है कि प्राण का मतलब इंद्रिया लिया गया है तथा और कह रहे हैं पुष्टि के लिए य एष विज्ञानमय पुरुष ये जो जानने वाला पुरुष है आत्मा तद ऐसा प्राणा नाम विज्ञाना विज्ञानम इन प्राणों के विज्ञान के, से विज्ञान को लेकर के प्राणों के द्वारा इंद्रियों के द्वारा जो जाना जाता है उनकी जानने की शक्ति को वहां से लेकर के ये एशो अंतर हृदय आकाश तस्मिन क्षेत्र ये जो अंदर हृदय आकाश है वहां जाकर के सो जाता है यह कथन है केवल इस दृष्टि से समझाने के लिए उपमा है क्योंकि सोने के बाद में देखना सुनना चखना होता नहीं है गाढ़ निद्रा में वे क्यों नहीं कर पाते इंद्रियां? तो बोले जैसे कि आत्मा इन इंद्रियों की जानने की शक्ति को ले करके और सो गया अब जैसे कि कहीं बहुत सारे कमरे हो ताले हों कोई व्यक्ति सबको बंद करके और चाबियां लेकर के अपने पास रख करके बंद करके और सो जाए ना वो खुल नहीं सकते तो ऐसे आत्मा इन सबके ज्ञान को विज्ञान को जो ग्रहण करने की शक्ति उसको लेके जैसे हृदयाकाश में जाकर के सो जाता है या हृदया में स्थित होकर सो जाता है तो कुल मिलाकर इंद्रिय मतलब प्राण तो इंद्रिया नाम इति कथनात। तो कथना पर इंद्रियों के विज्ञान को मतलब गंधादि को गंध रस आदि जो है उनको लेकर के ये कथन होता है आगे सूत्रे तथा शब्द तथा शब्द जो दिया गया वह है, उत्पत्ति करम कर, पराम उपम आह उत्पत्ति क्रम को बताने वाली उपमा को कह रहे हैं जैसे पीछे उत्पत्ति का क्रम कहा गया था यानी उत्पत्ति होती है और क्रम था जैसे वो वैसे ये ये उपमा दी जा रही है समझाया जा रहा है तत्र उत्पत्ति क्रमे प्राणा खलु उपमीयते वेदादि भी ही उत्पत्ति मत भी या प्राणों को प्राणों को प्राणों की दूसरों से उपमा दी जा रही है तो प्राण तो हो गए उपमेय जिसको समझाना है वो तो है प्राण और जिसके द्वारा समझाया जाता है वो उपमा होती है उपमान होता है उपमान हो गया ये उपमेय हो गया तो तत्र उत्पत्ति क्रमे प्राणा खलु उपमेयंते प्राणों को उपमित किया जा रहा है ये उपमेय है किन से किया जाता है वेद आदि भी ही, उत्पत्ति मत भी। जो उत्पत्ति वाले वीयत आदि है वियत का मतलब आकाश पीछे दो तीन एक दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का जो पहला सूत्र है वो प्रसंग जहां से उत्पत्ति का प्रारंभ हुआ था ये न वियत अश्रुते है न वियत अश्रुते वो जो वियत शब्द था तो उस क्रम को संकेतित किया इन्होंने तो जो उत्पत्ति वाले आकाश आदि हैं उनसे इसकी तुलना की जाती है यथोही तो अनंतरो अतीत पाद क्योंकि इसके अनंतर वाला अनंतर का मतलब अतीत वाला पिछला वाला जो अनंतर है जुड़ा हुआ पाद है वो उत्पत्ति प्रकरण का आसित उत्पत्ति प्रकरण वाला था तत्सन्निहित अन्य पाद प्रारंभे अपनी उत्पत्ति विषयता भवितव्य हूं तो उसके साथ का जुड़ा हुआ जो ये पाद प्रारंभ हो रहा है यानी चौथा इसको भी उत्पत्ति विषय वाला होना चाहिए तथा शब्द के आधार पर तस्माद अत्र प्राणा नाम उत्पत्तिमत्व अभिलक्ष्य उपमानम अभिता इसलिए प्राणों की उत्पत्ति को लक्षित करके यहाँ पर उपमान का कथन किया गया है उपमा को बताया गया यथा विद आदय है उस उपमान को बताने जैसे आकाश आदि उत्पत्ति वाले हैं उत्पत्ति मंत तथा प्राणा इंद्रियाणी अपनी उत्पत्ति मनती प्राण अर्थात इंद्रिया भी उत्पत्ति वाले इनकी भी उत्पत्ति होती है प्रसंग इसलिए उठाया इन्होंने क्योंकि आगे इस बात को कहेंगे कि वो जो प्रसंग था हमारा इतस्माद व तस्मादस्माद आत्मा आकाश समूहता आकाशात वायु इसमें प्राणों की या इंद्रियों की उत्पत्ति तो कही नहीं गई है तो चूंकि वहां प्राणों की इंद्रियों की उत्पत्ति नहीं कही गई है इससे पता लगता है कि उनकी उत्पत्ति नहीं होती है उत्पत्ति होती तो वहां कह देते यह एक उसमें आक्षेप छुपा हुआ है उसके समाधान के लिए प्रयास किया जा रहा है तो उत्पत्ति होती है अब इस पर कोई अगर आक्षेप करे कि यह जो उत्पत्ति कहीं कहीं भी गई है देखिए भाषा अगला सूत्र है गौणी असंभवात कोई कहे कि अन्य जगह जो कहीं प्राणों की उत्पत्ति कही भी गई है वो गौणी है गौण कथन है वास्तव में उत्पत्ति नहीं होती है इनकी तो गौणी के असंभव होने से यानी उत्पत्ति तो उनकी वास्तविक ही है गौण नहीं है भाष्य देखिए गौणी को खोला इन्होंने गौण्या असंभव गौण्य संभव यानी यहां पर षष्ठी समास किया है इन्होंने गौणी के असंभव होने से ष्ठी तत्पुरुष है समास यदि कनचित उच्चेता कोई पूर्व पक्षी यदि ऐसा कहे प्राणा प्राणानाम उत्पत्ति यत्र कोचित श्रूयते सा गौणी न मुख्या जहां कहीं प्राणों की उत्पत्ति कही गई है क्वचित श्रूयते ये दीर्घ ऊ कर लीजिये इसको श्रूयते स गौणी न मुख्या वो गौण उत्पत्ति कही गई है मुख्य उत्पत्ति नहीं कही गई क्यों ये तो वेदादी नाम उत्पत्ति प्रकरण न किल प्राणा उत्पत्ति प्रदर्शिता क्योंकि वेद आदि की जो आकाश आदि की उत्पत्ति कही गई थी वहां प्राण की उत्पत्ति कही नहीं गई तो जहां कहीं अन्य स्थलों पर प्राण की उत्पत्ति कही गई है वो गौण रूप से कह दिया गया वास्तव में उसकी उत्पत्ति नहीं होती है ऐसा पूर्व पक्षी का भाव है तो वहां प्राणों की उत्पत्ति नहीं कही गई है उसको बताने के लिए इसने वचन दे दिया है पूर्व पक्षी ने तैत उपनिषद वाला तस्मादस्माद वा आत्मा आकाश है आकाशात वायु वायो अग्नि अग्नि राप अदय पृथ्वी पृथिव्या औषध है और औषधि व्यो अन्नम अन्नाथ पुरुष हो गया तो या कहीं भी प्राण या इंद्रियों का कथन नहीं आया तो इसके ऊपर ये तो पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया इसके लिए सिद्धांती सिद्धांति करे तरही साना गौणी कल्पनीया वो गौणी उत्पत्ति प्राणों की इंद्रियों की गौण उत्पत्ति की कल्पना नहीं करनी चाहिए अर्थात उनको मुख्य ही उत्पत्ति माननी चाहिए कुतः क्यों मुख्य माननी चाहिए तो तस्या गौणिया गौणी कल्पना या असंभवात बोले जो गौणी कल्पना आप कर रहे हो गौण कथन कर रहे हो वो संभव नहीं है गौण कथन किस आधार पर कर रहे हैं ये तस्माद ये तस्माद आत्मना इस वचन के आधार पर क्योंकि यहां प्राण का कथन नहीं किया गया इंद्रियों का कथन नहीं है इसलिए गौण है तो बोले जो आप गौण की कल्पना कर रहे हो वो नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो संभव ही नहीं है इससे भी गौणी कल्पना संभव नहीं है इस वचन से भी गौणी असंभवात गौणी के असंभव होने से आगे देखिए तो तस्या गौणिया गौणी कल्पनाया असंभव अब इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है कथम असंभवत्व असंभव कैसे है गौणी कल्पना असंभव कैसे है पूर्व पक्षी तो कह रहा है गौणी कल्पना संभव है कैसे संभव है गौणी कल्पना प्राणों की उत्पत्ति की गौणी कल्पना संभव क्यों है ये गौण क्यों है जहां उत्पत्ति कही गई क्योंकि यहां नहीं कही गई है तस्माद्वा व ए इस वचन में चूंकि उत्पत्ति नहीं गई इसलिए वो गौण है ये पूर्व पक्षी बात को रख रहे तो पूर्व पक्ष ने कथम असंभव, असंभव बोले गौणी का असंभव क्यों है सिद्धांति कह रहे गौण संभव नहीं है मुख्य ही संभव है तो सिद्धांति कह रहे हैं यद वचने य गौणी साधनाएं अवलंबित बोले यहां पर भी ये जो वचन है तस्माद आत्मना है यहां पर उस गौणी वृत्ति को सिद्ध को सिद्ध करने के लिए आलंबन लिया गया गौणी साधनाय अवलंबित गौणी वृत्ति को यहां पर इस उत्पत्ति को सिद्ध करने के लिए यहां भी गौणी वृत्ति का ग्रहण किया गया है। प्राणों की उत्पत्ति गौण है इसका तो सिद्धांति खंडन कर रहा है वास्तविक है वो तो बोले कि कैसे वास्तविक है तो बोले देखो यहां पर उसकी वास्तविकता पता लगती है कैसे बोले देखो यहां लिखा है अन्नाथ पुरुष अंत में लिखा है ना औषधि प्यो अन्नम पृथ्वी औषधय है औषधि प्यो अन्नम अन्नाथ पुरुष अन्न से पुरुष उत्पन्न होता है पुरुष का क्या मतलब होता है आत्मा।, आत्मा पुरुष का मतलब आत्मा होता है ना आपने शरीर अर्थ लिया वो ठीक है क्योंकि अन्न से शरीरी उत्पन्न होता है तो पुरुष शब्द के होते हुए भी शरीर अर्थ कैसे ले लिया ये मुख्य अर्थ लिया या गौण अर्थ लिया था? अन्नाथ अन्न से उत्पन्न हुआ तो अन्न से तो आत्मा तो उत्पन्न नहीं होती और आत्मा तो नित्य है यह हमको अन्य जगह से सिद्धांतों से स्पष्ट है तो अन्नाथ पुरुष है जब कहा गया था तो पुरुष मतलब यह शरीर की बात चल रही है आत्मा की बात नहीं चल रही है यह जबकि पुरुष शब्द आत्मा के लिए लिया जाता है मुख्य रूप से प्रकृति पुरुष चेतन के लिए लिया जाता है और यहां शरीर की जड़ की उत्पत्ति कही गई है तो बोले देखो अन्नाथ पुरुष है तो पुरुष है पुरुष शब्द का मतलब यहां पर है शरीर तो शरीर से उत्पत्ति विहिता शरीर की उत्पत्ति कही गई है ना यहां कही गई और शरीर किसे कहते हैं तो शरीरम ही खलू प्राण इंद्रिया नाम आयतन ना। शरीर प्राणों का और इंद्रियों का आयतन है आधार है और न्याय दर्शन का वचन दे दिया इन्होंने चेष्टेन्द्रियार्थाश्रय शरीरम् चेष्टा इंद्रिय और अर्थों का जो आश्रय है उसे शरीर कहते हैं तो इंद्रियां भी तो शरीर के अंदर आ गई <coughs> इंद्रियां भी तो शरीर के अंदर आ गई तो जब शरीर की उत्पत्ति कही गई है तो इंद्रियों की भी उत्पत्ति हो गई तो तस्मात् प्राणायेतनस्य शरीरस्य से उत्पत्तिमत्वात उत्पत्ति <स्थागा> इसलिए प्राणायातन का प्राणायातन मतलब शरीर की उत्पत्ति मत्वाद उत्पत्ति वाला होने से प्राणानाम नाम उत्पत्ति सुतनाम स्पष्टा प्राणों की उत्पत्ति भी होती है तस्मात प्राणानाम उत्पत्ति क्वचित श्रुति बचने अनुखता गौणी नाम मंतव्य तो अन्य जगह जहां पर प्राणों की उत्पत्ति कही गई है वो गौणी नहीं समझनी चाहिए क्योंकि यहां भी तो उत्पत्ति कही गई है गौण यहां खलू असंभवाद गौणी वृत्ति संभव नहीं है तो एक दृष्टि से तो इसका उत्तर ये हो सकता है जो आगे ये देंगे यहां पर नहीं कही गई है कोई बात नहीं ये प्रसंग विशेष से स्थूल द्रव्यों की उत्पत्ति यहां पर कही गई है प्राणों की यहां उत्पत्ति यहां नहीं कही गई इससे यह थोड़ा सिद्ध हो जाता है कि प्राणों की उत्पत्ति होती ही नहीं है जहां प्राणों की उत्पत्ति कही गई है बस उससे सिद्ध हो जाएगा लेकिन फिर भी यहां इन्होंने दूसरे ढंग से कहा उसके ही वचन को लेते हुए कि आपने देखो ये कहा है कि प्राणों की उत्पत्ति नहीं बताई गई यहां पर तो बोले अन्नाथ पुरुष और यहां गौण वृत्ति का सहारा ले लिया लेकर के पुरुष का मतलब शरीर और शरीर में इंद्रियां भी रहती हैं उनकी भी उत्पत्ति आ गई इन सबका कथन हो गया तो प्राणों की उत्पत्ति तो इससे भी सिद्ध होती है इसलिए गौणी गौणी वृत्ति से गौणी के तो असंभव होने से यानी प्राण की उत्पत्ति की जो आप गौणी गौण दृष्टि से देख रहे थे केवल कथन मात्र समझ रहे थे वो तो संभव ही नहीं है उसकी तो वास्तव में उत्पत्ति होती है ठीक है तो सिद्धांती पूर्व पक्षी की गौण वृत्ति का निषेध कर रहे है किसके बारे में इंद्रियों की उत्पत्ति के बारे में लेकिन उसने गौण वृत्ति की सहायता लेकर के अन्नाथ पुरुष यहां पर गौणी को दिखा करके इंद्रियों की उत्पत्ति सिद्ध किए यहां गौण वृत्ति का उपयोग किया गया है गौण वृत्ति का निषेध नहीं कर रहे लेकिन इंद्रियों की उत्पत्ति के विषय में जो गौण वृत्ति पूर्व पक्षी मान रहा है उसका खंडन कर रहे हैं वृत्ति का तो प्रयोग किया ही जाता है मुख्य वृत्ति अभिधा नहीं घटती है तो लक्षणा से लिया ही जाता है परोक्ष लिया ही जाता है लक्षणिक लिया ही जाता है ठीक है लक्षणिक मतलब लिंग वाला अर्थ लक्षण नहीं करते लक्षण से जो आता है परोक्षार्थ जो आता है वो लिया ही जाता है तो यहां पर भी ले लिया गया हो गया स्पष्ट आगे देखिए तीसरा सूत्र तत्प्राक बोले इसकी इनकी श्रुति यानी प्राणों की उत्पत्ति इन महाभूतों से पहले भी कही भी है अन्य जगहों पर इससे पहले कही हुई है वो वर्णन मिलता है हमारे को तो तत्प्राक श्रुते चाष्य देखिए तत्प्राक तत्प्राक को खोला तेभ्यो भेदादिभ्य पूर्व उन आकाश आदि से पहले प्राणा नाम उत्पत्ति विषये पराया श्रुते हेतुश्च प्राणों की उत्पत्ति परक्त जो श्रुति मिल रही है इस हेतु से श्रुति का मिलना ही ये एक हेतु के रूप में प्रस्तुत किया गया आगे चकारात स्मृत हेतु प्राणा उत्पत्ति स्वीकारिया श्रुतेश्च सूत्र में जो च शब्द पड़ा इससे इन्होंने स्मृति का भी ग्रहण कर लिया है और और श्रुति भी मतलब कुछ और है तो स्मृति का ग्रहण कर लिया स्मृति से भी प्राणों की उत्पत्ति स्वीकार करनी चाहिए अब इसमें श्रुति का प्रमाण दे रहे हैं श्रुति स्थावत ए तस्मात जाये ते प्राणो मन सर्वेन्द्रिया चम वायुर्ज पृथ्वी विश्वस्य धारिणी तो बोले ए तस्मात प्राणो इससे देखो प्राण उत्पन्न होते हैं प्राण शब्द कह दिया ना मन सर्वेन्द्रिया निचम मन और सारी इंद्रियां और खम वायु ज्योतिरापह ये महाभूतों का वर्णन आ गया आकाश वायु ज्योति मतलब अग्नि आपह जल और पृथ्वी विश्वस्य से धारिणी पिछ को धारण करने वाली पृथ्वी तो यहां पर प्राणों की उत्पत्ति कही गई है ठीक है इन्होंने वचन दे दिया तो मूल में सूत्र में चूंकि प्राण शब्द था इसलिए प्राण शब्द वाला इन्होंने लिखा है यद्यपि यहां पर प्राण का मतलब बुद्धि लिया जाता है क्योंकि मन और सर्वेन्द्रियां अलग से लिखे हुए हैं यहां प्रारंभ में या पूरे में जी जिस तरह अर्थ कर रहे हैं प्राण का मतलब इंद्रिया कर रहे हैं प्राण का मतलब इंद्रिया कर रहे हैं मतलब समस्त इंद्रियों का ग्रहण कर रहे हैं अब ये जो वचन दिया गया है इसमें प्राण शब्द है यद्यपि और इंद्रिय शब्द भी है और मन शब्द भी है अब प्राण का मतलब क्या लिया जाएगा अब बुद्धि लिया जाएगा या मुख्य प्राण लिया जाएगा यानी मन और इंद्रियों को छोड़कर के लिया जाएगा किस न्याय से करेंगे क्यों संगत है ये परिशेष न्याय नहीं बोलते इसको, इसको गोबली बलिवर्धन आय बोलते हैं गोबली बलिवर्धन आय गो का मतलब स्त्री गो गो का मतलब स्त्री और पुंग दोनों को लिया जाते हैं ठीक है और बलिवर्ध का मतलब तो पुंगो ही लिया जाता है बैल बलिवर्द या सांड पुरुष का ही ग्रहण किया जाता है जबकि तो गो शब्द से दोनों का ग्रहण होता है लेकिन अगर कहीं गो और बलिवर्ध दोनों लिखे हुए हो तो, तो अब यू नहीं कहेंगे कि नहीं गाय शब्द से पुंगो और स्त्री को दोनों का ग्रहण हो गया और बलिवर्ध शब्द यहां पर गलत लिखा हुआ है अब गाय शब्द से क्या अर्थ लेंगे हम केवल स्त्री गो का ही ग्रहण करेंगे क्योंकि बलिवर्द आगे लिखा हुआ है तो प्राण शब्द से भले ही इन सब इंद्रियों का ग्रहण होता है वो प्रमाण भी उन्होंने दे दिया शास्त्र में ऐसा ग्रहण किया जाता है लेकिन यहां इस वचन में जब प्राण और मन और इंद्रिया अलग प्राण के अतिरिक्त मन और इंद्रिया पढ़े गए हैं तो प्राण शब्द से मन और इंद्रियों का ग्रहण नहीं किया जाएगा ठीक है गो बलिवर्त ने लेकिन कुल मिला के ये बताना चाहते हैं प्राणों की उत्पत्ति होती है और इंद्रियों की उत्पत्ति होती है और वो आकाश आदि से पहले होती है जायते शब्द लिखा हुआ है और उदाहरण दे रहे हैं सब प्राणम अस्त्र प्राणात श्रद्धाम खम वायु ज्योति रापाह पृथ्वी और भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। हैं तो सब प्राणम अस्त्र उसने प्राण की उत्पत्ति की अब यहां पर प्राण से फिर विचार हो जाता है कि प्राण से क्या ग्रहण करें लेकिन प्राण को उत्पन्न किया ये तो सीधे सीधे वचन में ले रहा है प्राण का प्रसंग चल रहा है तो प्राण से फिर श्रद्धा को सत्य पर आस्था को खम आकाश वायु ज्योति आप पृथ्वी तो इन आकाश आदि की पृथ्वी आदि महाभूतों की उत्पत्ति से पहले प्राण की उत्पत्ति यहां पर कही गई तो तत्प्राक्ष पहले ही उसकी उत्पत्ति हो गई तो उत्पत्ति तो बताई जा रही है अब ये जो वचन दिया है प्रश्नोपनिषद का ये वो प्रसंग है जो सोलह कलाओं को बताया गया है सोलह कलाओं का वर्णन है उन सोलह कलाओं में पृथ्वी के बाद में और भी बताई चीजें बताई गई हैं और वहां फिर इंद्रिय शब्द पढ़ा हुआ है पृथ्वी के बाद में इंद्रियम मनो अन्नमलम अन्नमलाद मला वीरियम तपो मंत्र कर्म लोका लोकेशु च ये सब वहां पर वर्णन किए गए तो प्रश्न तो वहां पर भी फिर उठ जाएगा कि भई ये जो प्राण शब्द है प्राण का मतलब इंद्रिय तो पृथ्वी के बाद में फिर वहां पर इंद्रिय शब्द पढ़ा गया है तो या तो हम उस दृष्टि से देखेंगे कि महाभूतों के बाद में अगर इंद्रियों की उत्पत्ति मानी जा रही है तो वो भौतिक इंद्रियों की उत्पत्ति स्वीकार करेंगे भौतिक इंद्रियों की गोलकों की अगर बाद में ही कही गई है और बाद में ही उत्पत्ति स्वीकार करते हैं तो वही संगति लग सकती है और यदि वहां पर इंद्रियों का मतलब मूल इंद्रिया सूक्ष्म इंद्रिया ही हैं, तो फिर हमें उस क्रम का आश्रय नहीं लेना होगा कि यह क्रम बताया तो ये इसके बाद ही हुई है अर्थ क्रम वहां बलवान हो जाता है पाठ क्रम से अर्थ क्रम बलवान हो जाता है यह भी मीमांसा के अंदर आगे आएगा अब जैसे हम अघमर्षण मंत्र बोलते हैं उसमें पहले क्या उत्पन्न हुआ सूर्याचंद्र मसौ धाता यथा पूर्वक दिवंच पृथ्वी च अंतरिक्षम अथो स्व आगे ऋतम चत्यं अभिता तपसो अध्य जायत तथो रात्रत ततः समुद्रो अर्णवाद समुद्राद अर्णवाद अभी संवत्सरो अजात तो इसमें कोई क्रम वाली बात सब के घट जाएगी नहीं घटेगी कि उसी क्रम से है वो उसके बाद होता है बाद होता है लेकिन वो घटेगा नहीं पूरा तो जहां क्रम संगत नहीं हो रहा है वहां क्रम लिया जाता है हम ये नहीं पकड़ लेंगे वहां पर कि नहीं यहां इस, इस तरह से लिखा हुआ है तो इसी क्रम से उत्पन्न हो अगर संगति लगती है तो ठीक है नहीं लगती है तो पाठ्यक्रम से अर्थक्रम बलवान होता है पाठ्यक्रमात् अर्थक्रमो बलियान ये एक नियम है सिद्धांत है उल्टा नहीं करेंगे उसको किसी को कहा कि चाय बना लो दूध गरम कर लो रोटी बना दो रोटी कैसे बनाते हैं तवे पे सेक देते हैं आटा उसना लोहे बनाते हैं आटा उसनते हैं बेलते हैं सेकते हैं क्या क्या करते हैं रोटी बनाने में सेकते हैं लोहे बनाते हैं आटा उसनते हैं बेलते हैं अभी चार चीजें यू कह दी इस क्रम से एक क्रम तो ठीक नहीं है ये लेकिन होती चारों चीजें हैं वहां पर जो पता है तो वहां हम वह, वह, पाठक्रम को नहीं लेंगे हम उसी क्रम चलेंगे कि पहले तो सेकेंगे और फिर लोहे बनाएंगे फिर आटा उसनेंगे और फिर बेलेंगे ये नहीं होगा भले ही जो भी आगे पीछे का है कहने में आ गया है लेकिन समझने वाले म से अर्थक्रम बलवान होता है कि ये बनता कैसा है वही क्रम लिया जाएगा अब ये पाठक्रम का मतलब जो कहा गया या लिखा गया वो बदल उसको बदल देते हैं ऐसा बहुत जगह मिलेगा तो वो अर्थसंग्रह में भी आ जाएगा हाँ तो ये तो भाषा का एक प्रक्रिया है मीमांसा और वो सब सिद्धांत स्वीकार करते हैं तो इसलिए अगर आगे पीछे भी हो तो कोई विशेष बात नहीं है तो हम व्यवस्थित कर सकते तो कह इसमें इन्होंने कुल मिलाकर के प्राणों की उत्पत्ति की बात कही है प्राण भी उत्पन्न होते हैं पूर्व पक्षी कह रहा है प्राण उत्पन्न नहीं होते वो गौण कथन है बोले नहीं ये मुख्य कथन है अब स्मृति का कथन कर रहे हैं स्मृति रफी तो दर्शनों को भी स्मृति में लिया जाता है संख्य दर्शन का वचन दिया सत्वरजस्तम शाम साम्यावस्था प्रकृति सत्वरजस्तम ये जो तीन कर्ण है इनकी साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं अब प्रकृति से महान महत्व उत्पन्न होता है और महत्व अहंकारो महतत्व से अहंकार उत्पन्न होता है अहंकारात् पंच तन मात्रा अहंकार से पांच तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं और उभयम इंद्रियम दोनों प्रकार की इंद्रियां, उभयम इंद्रियम मतलब ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया और तनमात्र पे स्थूलभूत तन्मात्रों से स्थूलभूत होता है उभयम इंद्रियम से सभी का ग्रहण हो जाता है मन का भी ग्रहण हो जाता है वहां पर हमें लेना ही होता है तो यहां पर इंद्रियों की उत्पत्ति की बात कही ये स्पष्ट है इसका एक अर्थ भाषा की दृष्टि से गलत वो एक पुस्तक में बता रही थी माता जी बोलने उसमें ये लिखा है महतत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ अहंकार से पंचतन्मात्राएं उत्पन्न हुई और पंचतन्मात्राओं से दोनों इंद्रियां उत्पन्न हुई पंचतन्मात्राओं से इंद्रियां लिखा है ना देखो अहंकारात् पंचतन मात्रा अहंकार से पांच तन और उभयम इंद्रियम पंचतन से दोनों इंद्रिया उत्पन्न होती है उस पुस्तक में था वो माताजी को उन्होंने दिखाया कि ने वो सुगमा माताजी ने उन्होंने दिखाया कि जी ये इसमें लिख रखा है कि पांच तन मात्राओं से इंद्रियां उत्पन्न हुई है ऊपर संके का सूत्र दे रखा है और बोले देखो ये यहां पर ये कैसे समझ में नहीं आए तो प्रमाण लिख रखा है तो उसको भाषा को न समझने से ऐसा भी तो कोई निकाल ले तो खैर अब यहां तो स्पष्ट है अहंकार से पांच तन्मात्राएं और इंद्रिया उत्पन्न होती है दोनों इकट्ठे हैं यहां पर यू लिखा है कि पांच तन्मात्राओं से इंद्रिया से थोड़ा लिखा हुआ है यहां पर आगे अतस्तत्र तस्मात वे तस्मात आत्मन आकाशात आकाशा वायु ये जो वचन है इस वचन में स्थूल भूता उत्पत्ति प्रकरण या उत्पत्ति आकाशात आरभ्य तत्र कथम प्राणा उत्पत्ति प्रदर्शी अभी प्रश्न कर रहे हैं पूर्व पक्षी से कि आपने ये कहा वाले तस्माद्मा तस्माद ने प्राणों की उत्पत्ति नहीं कही गई बोले तो यहां तो भूतों की उत्पत्ति कही गई है आकाश से तो जब स्थूल भूतों की उत्पत्ति कही गई है तो आकाश से जो पहले की चीजें उसकी उत्पत्ति की कैसे कह सकते हैं यहां पर व्यक्ति का प्रयोजन ही यही है कि कैसे उत्पन्न हुआ तो स्थूल भूतों से ही उत्पत्ति वो बताना चाहते हैं तो पहले वाली उत्पत्ति कैसे कह सकता है वो और उस पर फिर एक और तक युक्ति रख रहे हैं तर तू तन्मात्रा नाम उत्पत्ति न दर्शिता अप्रसंगा वे प्राणों की ही नहीं तन्मात्राओं की उत्पत्ति भी तो यहां पर नहीं कही गई है तो क्या आपकी दृष्टि से तनमात्राए भी उत्पन्न नहीं हुई है क्यों नहीं कही गई अप्रसंगा प्रसंगी नहीं है प्रसंग केवल स्थूलभूतों का है स्थूलभूत और उसके बाद की उत्पत्ति का प्रसंग है इसलिए पहले की नहीं कही गई है स्थूल उत्पत्ति प्रकरण है प्रसंग चुल्प उत्पत्ति का प्रसंग है तो तन्मात्राओं का प्रसंग नहीं है और प्राणों का भी यहां पर प्रसंग नहीं है इसलिए आप इस आधार पर यह नहीं कह सकते कि प्राणों की उत्पत्ति नहीं होती है कई कई बार अड़ जाते हैं ना कई प्रमाणों को लेकर के हम लोग भी सही पर कई बार अड़ जाते हैं ऐसे जा हमें पूरी स्थिति नहीं पता होती तो उसको पकड़ लेते हैं कि नहीं देखो यहां तो कहा ही नहीं है इसका मतलब है नहीं होती है। इसका मतलब है जो नहीं कहा गया है मतलब वो नहीं होता है आगे यदि वेदादिप्य प्राक प्राणा नाम उत्पत्ति रुपता श्रुतिशो ऊर्व पक्षी कह रहा है कि अच्छा यदि प्राणों की उत्पत्ति आकाश आदि से पहले श्रुति में कही गई है तो तरह ही कथम छांदोग्य श्रुतो बोले छांदो की श्रुति में ये कैसे कथन कर दिया गया अब उत्पत्ति तो सिद्ध हो गई अब पूर्व में उत्पत्ति कही गई है उस पर यह कह रहा है कि नहीं देखो कुछ वचन तो ये मिल रहा है यहां तो वो क्रम नहीं है कैसे देखो ये वचन मिला अन्नमयम ही सौम्य मना आपोमय प्राण तेजोमयी वागी थी मन कैसा है अन्नमय है प्राण कैसे है आपोमय है और वाक कैसी है तेजोमयी है शरीर कैसा है शरीर के लिए कहा जाता है ना बोलिए मृणमय शरीर के लिए ये शरीर कैसा है मृणमय शरीर है मृणमय का मतलब मिट्टी से बना है मिट्टी इसका उपादान कारण है प्रत्यय जो कर रहे हैं ये उसके उपादान कारण को बताने के लिए कर रहे हैं ठीक है तो ये शरीर मृणमय है या ये मृणमय है ये ताम्रमय घट है तो कौन पहले होगा तांबा पहले होगा मिट्टी पहले होगी घटा तो बाद में होगा तो अब देखो यहां पर क्या लिखा है अन्नमयम ही सौम्य मना तो मन किससे बना है अन्न उपादान वाला है तो पहले कौन बना और मन बाद में और अन्न से पहले तो वह बताया है तर पृथ्वी पृथ्वी अन्नम औषधय अन्नम अन्ना पुरुष तो अन्न से पहले तो महाभूतों की उत्पत्ति हो गई थी और अब यहां पर अन्नमयम ही सोम्य मन अन्न से मन की उत्पत्ति कही गई है और आपोमय है प्राण आप कह रहे थे कि प्राण पहले उत्पन्न हुए हैं तो यहाँ तो जल के बाद में आपोमय है प्राण तो तो जल पहले उत्पन्न हुआ है प्राण बाद में हुआ है इसी तरह से तेजोमयी वागी थी तेज तो ये अग्नि महाभूत हो गया और वाग जो है ये इंद्रिय हो गई कर्मेंद्रिय की प्रतीक हो गई या वाक इंद्रिय हो गई तो ये तो बाद में हो गई तो इस दृष्टि से कहा कि ये गलत आपका कथन हो गया आगे तेज प्रभृति पे पश्चात आपोमय प्राण इति मय प्रत्यय ने प्राणोत्पत्ति प्रदर्शित तेज प्रभृति के बाद तेज प्रभृति का मतलब यहां पर है जो तेज आदि महाभूत है वो यहां जो तेजोमयी वाग है इस तेज का वर्णन नहीं है ये। तेजा प्रभृति पे तेज आदि की उत्पत्ति के बाद में यहां पर आपोमय प्राण है क्योंकि प्राण शब्द लेना था इनको इसलिए आपोमय प्राण है प्राणोत्पत्ति प्रदर्शित तो उनकी उत्पत्ति पहले कही गई है और बाद में इनकी कही गई दो तरह से पूर्व और पश्चात देख रहे हैं एक तो तस्माद आत्मा ये वाला जो वचन था उसको वो पहले मान करके कथन कहत, कर रहे हैं और एक इसी वचन में भी देखेंगे तो आपस में भी पूर्व और पर्गता है जैसे आपोमय है प्राण तो आप पहले है और बाद में तेज पहले है वाक बाद में तो इसके उत्तर में कह रहे हैं अत्र प्रतिविधि दे रहे हैं खंडन कर रहे हैं तो चौथा सूत्र है तत्पूर्वक वाच वाणी के तत्पूर्वक होने से वाक मतलब ये तेजोमयी वाक है इसको लेकर के कि वाणी तेजोमयी होती है मतलब तेज पूर्वक होती है तत्पूर्व तत्वात्चर भाई वाणी तब तक नहीं निकल सकती जब पीछे तेज यानी अग्नि उष्मा ऊर्जा नहीं होगी तब तक वाणी नहीं निकल सकती बोलने बोली नहीं जा सकती वहां पर भी जो कहा गया आत्मा बुद्धिया समेत्यर्थन मनोयते विवक्षाया मना कायाग्निम आहती काय की अग्नि को करता है और सब प्रेरित है मारुतम वो अग्नि मारुत को प्रेरित करती है और मारुतस्तु ऋषि चरण मंदम जनयती स्वरम धीरे धीरे स्वर को उत्पन्न करता है नहीं वहां अग्नि है अग्नि से वायु की प्रेरणा होती है यानी ऊर्जा वगैरह नहीं होगी तो वायु कैसे ऊपर आएगी बल लगता है ना हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो बल आदि लगता है तो इसके लिए यह कह रहे हैं तत्पूर्व तत्वात जो तेजोमयी वाक कहा गया उसका यह मतलब नहीं है कि तेज महाभूत उपादान के रूप में है और उससे वाणी इंद, वाघ इंद्रिय उत्पन्न हुई है। तो वाणी जो होती है वो तेजोमयी होती है तेज की प्रधानता होती है उसके माध्यम से वो प्रकट होती है बादश्य अन्नमयम ही सौम्य मना आपोमय प्राण तेजोमयी वाघ इति ये जो वचन है अत्र वचने मयट प्रत्यय न वाक प्राण न वाक प्राण मनसाम उत्पत्ति प्रदर्शित है पहला स्पष्टीकरण है इस वचन में मन वाणी और प्राण की उत्पत्ति नहीं कही गई है वाक प्राण और मन की उत्पत्ति नहीं कही गई है ये मैट प्रत्यय के आधार पर आप उत्पत्ति लगा रहे हो और फिर पूर्व पर का खंडन कर रहे हो ये नहीं है कुतः ये तो ही वाच तत्पूर्वकवात वाणी के तत्पूर्वक होने से वाणी वाणी कैसी होती है तत्पूर्वक होती है तत्पूर्वक मतलब यहां पर इन वैसे तो तेज है लेकिन यहां दूसरे ढंग से भी कह रहे हैं को खोल रहे हैं वाघ इंद्रिय प्राणपूर्वक अब यहां जो देखिए इसमें प्राण और वाघ ये दो चीजें दी गई है ना देखो तो अनमयम ही सौम्यम मनहा आपोमय प्राण और तेजोमय वाघ तो इसमें मन प्राण और वाक ये क्रम अलग देखिए अभूतों वाला क्रम छोड़ करके क्या देखिए वाक से पहले प्राण कहा गया है और प्राण से पहले मन को कहा गया है उस दृष्टि से कह रहे हैं कि वाचस्तत तत्पूर्वक वाणी के तत्पूर्वक होने से तत्पूर्वक मतलब वाक इंद्रिय से प्राण पूर्वक प्राण पूर्वको ही उत्पत्ति संभव अस्थि वाचह वाणी की उत्पत्ति प्राण पूर्वक ही हो सकती है प्राण नहीं है तो वाणी की उत्पत्ति नहीं हो सकती शरीर है प्राणोत्पत्तो सत्याम वाच उत्पत्या भवित शरीर में भी प्राण जब आ जाते हैं प्राण की उत्पत्ति होती है तो ही वाणी उत्पन्न हो सकती है प्राण नहीं है तो वाणी भी नहीं आएगी उसकी किंतु अत्र वचन वचन में तो वाच उत्पत्ति प्राणा पूर्वम दर्शिता अब ये जो इन्होंने पंक्ति लिखी है ये किस तरह से कहा संगत है ये स्पष्ट नहीं है इन्होंने कहा कि यहाँ वचन में तो वाणी की उत्पत्ति प्राण से पूर्व दर्शित की गई है अब ये जो वचन ऊपर दिया इन्होंने उद्धित किया है इसमें वाणी की उत्पत्ति प्राण से पहले कहां कही गई है वाणी की उत्पत्ति प्राण से पहले तो थो थोड़ा कही गई है पहले प्राण की उत्पत्ति कही गई है फिर वाघ की उत्पत्ति कही गई है यथस्त बचने तेजोमयी वाघ उगता वाणी जो है वो तेजोमई कही गई इसको दूसरे ढंग से घटाएंगे अभी बताता हूं देखो कुछ संगति लग सकती है यथस्तद बचने तेजोमयी बाघ उगता वाणी तो क्या कही गई है तेजोमयी और तेजश्च तेजो अब अन्ना क्रमे तत्र वचने प्रथम उत्पन्न और तेज क्या है तेज अब अन्ना क्रम तेज जल और अन्नों के क्रम में पहले उत्पन्न कहा गया है अब इसको देखो इस समझने के लिए हालांकि ये भाष्य जो है जिस तरह से थोड़ी संगति में कठिन है पर शायद ये ऐसा कहना चाहते हो देखो इस पंक्ति में जो अन्नमयम ही सौम्यम मना आपोमय प्राण तेजोमयी वाघ ही थी ये जो वचन है इसमें तीन चीजों की उत्पत्ति अगर माने मन प्राण और वाक्य तो प्राण वाक से पहले उत्पन्न हुआ इस दृष्टि से दूसरी दृष्टि से अगर देखेंगे कि वाक्य उत्पत्ति तेज से हुई है और प्राण की उत्पत्ति जल से हुई है तो तेज और जल में तो तेज पहले उत्पन्न हुआ तेज पहले उत्पन्न हुआ फिर जल उत्पन्न हुआ है उस क्रम में तो चूंकि तेज पहले उत्पन्न हुआ इसलिए वाणी भी पहले उत्पन्न हुई यह मान करके और फिर जल उत्पन्न हुआ तो जल से फिर प्राण हुआ तो इसका मतलब प्राण प्राण वाक से बाद में आया है इस तरह से कुछ करके कह रहे हैं तो उसके लिए प्रमाण वही वचन दे दिया तस्माद ये तस्माद आत्मना आकाश वायु वायु अग्नि अग्नेरापा राप पृथ्वी पृथिव्या औषधय ओषधिभ्यो अन्नम तस्माघ उत्पत्ति रत्र रूयते वाणी की उत्पत्ति यहां सुनी जाती है कैसे तेजो अनाम उत्पत्ति और तेज के बाद में जल की उत्पत्ति होती है अथभ प्राण उत्पत्ति प्रदर्शिता और जल से प्राण की उत्पत्ति बताई गई है तदितम वाघ अनाम प्राणोत्पत्ति रिति नष्ट तो इसमें वाणी के बाद में प्राण की उत्पत्ति वाणी के बाद में प्राण की उत्पत्ति इति श्रद्धेयम ये विश्वास नहीं करना चाहिए तस्मात अन्नमयम ही सौम्यम मनः इति वचन है न प्राणा न उत्पत्ति वेदादिप्य प्राक्तनी नरुद्ध थे तो अन्नमयम ही सौम्य मन जो वचन कहा गया था इससे प्राणों की उत्पत्ति आकाश आदि के बाद में हुई है ये इससे विरुद्ध नहीं जाता है पूर्व पक्षी तो क्या ले रहा था कि चूंकि इनकी प्राणों की उत्पत्ति जल आदि से हुई है इससे पता लगता है कि जल आदि के बाद में प्राण की उत्पत्ति हुई है प्राण की उत्पत्ति जल आदि से पहले नहीं हुई है पर यह कह रहे हैं कि यह उस तरह से कथन ही नहीं है इसलिए जो पहले कथन किया गया था प्राण की उत्पत्ति भूतों से पहले हुई है उससे इसका कोई विरोध नहीं है तो पूर्व पक्षी पूछता है किमथन तरही मैठ प्रयोग है ना अगर आप इसकी उत्पत्ति से नहीं मानते हैं और इसको उपादान नहीं मानते हैं जल को प्राण का उपादान और तेज को वाक का उपादान आप नहीं मानते हैं तो तो इस मयट का प्रयोग क्यों किया गया कि तरी मयट प्रयोग है ना अन ही मना इत्यादि कथनम उच्चते अब इसका समाधान करते हैं तत्र वचने मयट प्रयोग पूर्वतः उत्पन्ना प्राणादीना शक्ति आविर्भाव प्रदर्शनार्थ जो मैट प्रत्यय है कि जो चीजें पहले से उत्पन्न हो गई हैं उनकी शक्ति के प्रदर्शन के लिए इनसे उनकी शक्ति बढ़ती है उत्पत्ति नहीं कही जा रही है इससे उनको बल मिलता है यह कहा जा रहा है तो इन्होंने क्या पूर्वतः उत्पन्नाना जो पहले से उत्पन्न हो गए कौन प्राण वाग आदि जो ये पहले से उत्पन्न हो गए उनका पूर्वतः उत्पन्नाना प्राणादी खोल दिया है स्वयं शक्ति आविर्भाव प्रदर्शनार्थम इनकी शक्ति के प्रकटीकरण को प्रस्तुत करने के लिए इनकी शक्ति अति कहां से कैसे होती है तथा ही वह उपक्रमात् अवसीय ये वहीं पर ही उस उपक्रम से भी पता लगती है यानी ये जो वचन कहा गया था अन्नमयम ही सौम्य मना अपोमय प्राण तेजोमयी वाक इस वचन से पहले का जो वचन है उसको ये पहले ये उपक्रम के अंदर ये कहा गया था उसी प्रसंग में यह वचन कहा गया था वो क्या वचन कहा गया कि दधना सोम्य मथ्य मानस्य यो अणिमा सर्ध समुदिशती तत्सर्पीर भवती तो दही का जो मथा जाने पर दही का जो अणिमा है सूक्ष्म भाग है हल्का भाग है वो ऊपर आ जाता है तत्सरपीर भवती वो सर्पी हो जाता है घी हो जाता है सर्पी कह लीजिए मक्खन कह लीजिए एवम एवं खलु सौम्य अन्नस्य अश्य मानस्य खाए जाते हुए अन्न का यो अणिमा जो सूक्ष्म भाग है सर्धव समुद्र ऊपर जाता है और तन मनोभवती वो मन होता है वो मन बन जाता है मनोभवती का मतलब ये नहीं है कि वो उदाहरण तो ऐसा ही है कि मक्खन ऊपर बन जाता है उसमें से नया बनता है यानी मक्खन पहले से नहीं था इसी तरह से मन के लिए भी सोचेंगे कि जो खाना खाया गया है चबाया गया मतलब मथा गया है पचा है वो मथा गया है फिर उसका सार बना और उससे मन बन गया है तो उस तरह से नहीं देखेंगे लेकिन इसके सार रूप में मन की पुष्टि होती है भोजन का जो सार भाग है उससे मन की पुष्टि होती है इस तरह वर्णन करते हैं कि भोजन का जो स्थूल भाग है एकदम स्थूल भाग है वो तो मल के रूप में निकल जाता है उसका जो थोड़ा स्थूल सूक्ष्म भाग है उससे शरीर का निर्माण होता है उसमें जो सार निकलता है और फिर उसमें से भी मल मिलता है उसका भी जो सार होता है उससे मन बुद्धि ये बनते हैं सार रूप में बनते हैं अब इसको मन का एक तो सूक्ष्म इंद्रिय है उससे सीधा संबंध न जोड़ते हुए हम सूक्ष्म इंद्रिय का जो गोलक है बुद्धि आदि उसकी दृष्टि से देख सकते हैं वो भी उसको भी पोषण चाहिए भोजन आदि से पोषण चाहिए नहीं तो होगा नहीं तो समुद्रशति तन मनोभवती दूसरा उदाहरण दिया तेजस सोम्य अश्य मानस यो अणिमा स ऊर्धम समुदीशती भवति। तो ऐसे ही जो तेजस भाग होता है हमारे भोजन का तेज अंश वाला भाग होता है वो जब हम खाते हैं उसका जो सूक्ष्म भाग होता है वो जो ऊपर जाता है तो वो वाग बन जाता है वाणी बन जाता है अभी अपने आप में समझने की बात है कि आखिर कैसे और क्यों कहा जा रहा है इसके पीछे का जो विज्ञान है या कुछ कहना चाहते हैं संकेत तो ये भी तो हमारे को पंक्तियां मिल गई लेकिन तेज के खाए जाते हुए अब तेज कैसे खाया जाता है अग्नि को तो खाते नहीं है हम तो हम कहेंगे कि जो तेजस पदार्थ हैं, जिसमें तेजो भूत की महाभूत की अधिकता है ऐसे खाद्य पदार्थ एक संकेत रूप में हम ले सकते हैं उसको खाने से जो उसका सार बनता है उष्ण द्रव्य होते हैं आयुर्वेद की दृष्टि से अग्नि प्रधान उष्णता वाले तीक्षण उष्ण तीक्ष्ण जो होते हैं उनसे बुद्धि का निर्माण होता है उसमें सहायता मिलती है नहीं बुद्धि का नहीं वाक का निर्माण होता है वाक की सहायता मिलती है अभी कैसे है तो अलग बात है लेकिन यहां जो पंक्ति लिखी हुई है तो इसके आधार पर यह कहना चाहते हैं कि तस्मात सिद्धम इदम यद प्राणा उत्पत्ति प्राग वेद आदिभ्यो भवती प्राणों की उत्पत्ति तो आकाश आदि से पहले ही हो जाती है ये तो केवल इनकी पुष्टि के लिए कथन किया गया है इनसे उसकी पुष्टि होती है ये जो वचन था आपोमय है प्राण इत्यादि में पुष्टि केवल होती है उसकी ठीक है आगे देखिए तो अस्तुतर ही प्राणा उत्पत्ति ठीक है प्राणों की उत्पत्ति होती है मान लिया किय तक खलूते प्राणा इतुच्चते लेकिन वो प्राण कितने हैं अब इस विषय को कहा जा रहा है चर्चा की जा रही है प्राण कितने होते हैं तो पांचवा सूत्र है सप्तर विशेषित्वात् तो सप्त प्राण होते हैं सात क्यों गति के विशेषित होने से विशेष प्रकार की गतियां होने से गतियों के आधार पर प्राणों का निर्धारण किया गया तो प्राण गति देते हैं ये मान करके और जो भिन्न भिन्न गतियां हो रही हैं उन गतियों के आधार पर उनकी संख्या का निर्धारण किया सात होते हैं तो भाष्य में कहा प्राणा सप्त संति सात होते हैं उतः है कैसे पता लगा गते ही विशेषी तत्वाच गते ही सामान्य अवगत गति का मतलब है सामान्य गति सामान्य अवगति गति का मतलब सामान्य अवगति सामान्य अवगति अवगति का मतलब अवगमन जान, उसको इन्होंने आगे खोला सामान्य ज्ञान सामान्य जान होने से सामान्य रूप से हमें ये ज्ञान होता है तथा विशेषी तत्वात, विशेषी तत्वात को खोलने पृथक पृथक विधाना अपी सप्ताह अलग अलग इनका नाम कथन होने से भी तो गतेर विशेषित्व अब इसको दो ढंग यहां तो सूत्र में तो ऐसे गति के विशेषित होने से इन्होंने जिस तरह से अर्थ किया वो क्या है गति से और विशेषित होने से गति का मतलब ले लिया विशेष ज्ञान होने से साम्य होने से विशेष गति मतलब साम्य का ज्ञान होने से साम्य का होने से और विशेषित अलग अलग कथन किए जाने से तद्यथा विशेष का ही ये कथन कह रहे रहेषद का सप्त प्राण प्रभवंती तस्मा उससे सात प्राणों की उत्पत्ति होती है इति गति ही सामान्य अवगति सामान्य विधानम सामान्य गति सामान्य विधान करके ये कहा क्योंकि यहां सात कथन किया गया ये इनका गति का अर्थ हुआ और वचन दे रहे हैं सप्तवी तो शीर्षन्य प्राण शीर्ष में रहने वाले शीर्ष मतलब जो ऊपर का भाग होता है उसमें रहने वाले प्राण सात होते हैं सप्तवी तो शीर्षन्य प्राण कौन कौन से दो कर्णऊ द्वे चक्षुषी द्वे नासिके मुख तो दो कान दो आंख दो नाक और एक मुख ये सात प्राण कहे गए अब ये सात प्राण कहे गए ऊपर ऊपर के कहे गए ऊपर के भाग को कहे गए तो बाकी को यहां पर ग्रहण नहीं किया गया इसका ये मतलब नहीं है कि प्राण यानी इंद्रिया और होती ही नहीं है इति विशेषता से पृथक पृथक नाम भी ही। ये अलग अलग नामों से यहां कहे गए हैं स्मात सप्त प्राण है इसलिए प्राण सात होते हैं एक दृष्टि से यहां सात कहे गए तो सात मान लिया लेकिन ये प्रसंग क्या है इसे ऊपर वाला है आयुर्वेद के अंदर जो रोगों का विभाग करते हैं उसमें एक विभाग होता है ऊर्ध् जत्रुगत रोग जत्रु के ऊपर जत्रु मतलब ये जो हड्डी होती है ये भाग जो होता है इसके ऊपर का जो होता है ऊपर के जो भाग है इसके जो रोग है आजकल इसको किस तरह से देखते हैं ई अलग होता है और आई वाला अलग होता है आंखों का अलग होता है और नाक नाककान गला अलग होता है नाक कान ईयर नोज और टंग थ्रोट थ्रोटी मतलब थ्रोट ठीक है तो नाक कान गला ये एक अलग हो गया और नेत्र वाले अलग हो गए तो आयुर्वेद में इसको सबको एक ही जैसे लिया हुआ है उर्द जत् में और इसको अलग नाम दिया गया इसको कहा गया शालाक्य शालक्य, शालक्य के नाम दिया गया एक तो जैसे शल्य होता है एक काय चिकित्सा होता है एक शल्य होता है एक शालक्य होता है काय चिकित्सा तो पूरे शरीर का जो करते हैं जिसको आजकल फिजिशियन बोल देते हैं काय चिकित्सक और शल्य मतलब तो सर्जन हो जाता है शल्य चिकित्सक और ये शालक्य कह लेते हैं है। ये अलग विभाग माना है शाल, शालाक्य क्यों बोलते हैं कि इनमें कुछ भी कार्य करते हैं तो शलाका ही डालते हैं इसमें शलाका मतलब रॉड, कुछ ऐसी लंबी चीज नाक में देखेंगे तो कान में देखेंगे तो गले में देखेंगे तो ऐसे आग को तो छोड़ दो लेकिन शलाकाओं का प्रयोग किया जाता है इसके चिकित्सा के अंदर प्रधानता के आधार पर इसलिए इसको शालाक्य शास्त्र अलग होते हैं और आयुर्वेद में वैसे उसको दोनों को मिलाकर के भी कहा जाता है शल्य शालाक पहले मतलब एमडीपी वगैरह जो होती थी विशेष तो उसमें शल्य और शालाक को साथ साथ लेते थे आजकल शल्य भी अलग कर दिया और शालाक भी अलग कर दिया तो अलग अलग विशेषज्ञता हो गई तो ये जो ऊपर का कहा इन्होंने तो ये कहा ऊपर हो गए कंठ से कंठ से इधर के ऊपर के भाग को <coughs> शीर्षण या प्राण जो प्राण है ना शीर्ष में रहने वाले ऊपर रहने वाले सात प्राण हो गए तो अब यहां पर भी प्राण का मतलब इंद्रिय लिया जा रहा है और इंद्रियों में मोटे तौर पे तो जो ये कथन किया गया उससे संगति तो हमारे को स्थूल गोलक इंद्रियों की ही लगेगी यहां पर ठीक है उससे अभिप्रेत उसकी सूक्ष्म इंद्रियों का भी ग्रहण यहां पर हो जाएगा आगे देखिए तो अब उसमें प्रश्न उठेगा क्या यही सात है तो छठा सूत्र कह रहे हैं हस्तादय स्तु स्थित अतो नैवम बोले हाथ आदि भी तो दूसरी इंद्रियां हैं इसलिए नैवम केवल सात हैं ऐसा ही नहीं समझ ले दूसरी भी इंद्रियां हैं भले ही वहां सात का नाम कथन किया गया उसका यह मतलब नहीं है कि सात ही होते हैं वो केवल शीर्षण्य की दृष्टि से कहा गया था बात्य देखे हस्तादयो अपी संति सप्तभ्यो अतिरिक्त हा प्राण हाथ इन सात के अतिरिक्त भी है हस्तो वही ग्रह ग्रीतारण्य में कहा हस्तो च आदातव्यम च ये भी कहा तो हाथ है जो ग्रहण करने वाला है आदातव्य ग्रहण करना तो अत्र उभयत्र इंद्रिय प्रकरण ओर हस्तादी नाम परिगणन यहां पर इंद्रियों के परिगणन में हाथ आदि का भी गिनना किया गया है तच्च सप्तभ्यो अतिरिक्तम् ये सात से अतिरिक्त है तथा दशे पुरुषे प्राणा आत्मिकादश तो बोले यहाँ पर सात इस पुरुष में यानी ये जो शरीरधारी है इसमें दस प्राण होते हैं अभी दस प्राण का मतलब पांच ज्ञानेन्द्रिया पांच कर्मेंद्रियों का ग्रहण किया गया है और आत्मा एकादश है आत्मा प्राण होता है तो प्राण का मतलब जिससे हमारा जीवन चलता है तो आत्मा की मुख्यता करके उसको भी प्राण शब्द से कह दिया गया है। अब यहां पर जो आत्मा एकादश है इसमें जीवात्मा अर्थ नहीं लिया क्योंकि इंद्रियों का प्रकरण है इसलिए पांच ज्ञानन्द्रियां पांच कर्मेद्रियां और आत्मा जो एकादश है अब आत्मा का मतलब तो सीधे सीधे क्या आ रहा है यहां पर जीवात्मा अर्थ रहा है अब जीवात्मा को छोड़ के कुछ और अर्थ करेंगे तो अटपटा लगेगा लेकिन उन्होंने इसके लिए शंकराचार्य जी की पंक्ति दी है देखिए, अब ऐसे समय में क्या करेंगे कोई भी विद्वान क्या करेगा जब ग्यारहवा आत्मा है अब या तो कहेंगे कि आत्मा भी चूंकि प्राणवत्त है जीवन देता है इसलिए आत्मा को भी प्राण कह दिया गया लेकिन अगर कह नहीं प्राण का मतलब तो इंद्रियां ही है तो अब यहां आत्मा का अर्थ क्या करेंगे तो आत्म देखिये आत्मशब्द अंतकरण परिक्रिय आत्म शब्द से यहां पर अंतकरण का ग्रहण किया गया है क्यों हेतु दिया कर्णाधिकारा करण का अधिकार चल रहा है कर्णों के बारे में बात चल रही है तो आत्मा शब्द से भी जिसका ग्रहण होगा वो कर्ण ही होगा वो स्वयं करता नहीं हो सकता शंकर भाष्यम शंकराचार्य जी ने यह अर्थ किया ठीक है अब प्रथम दृष्टिया तो उठपटा लगेगा ना कि भाई ये क्या है आत्मा का मतलब अंत्यकरण कर दिया जैसे महर्षि दयानंद के बहुत से अर्थों के लिए कहा जाता है ना या इसका ये अर्थ कैसे कर दिया चूंकि जो अगर सीधे सीधे अर्थ आ रहा है वो वहां संगति नहीं लग रहा है प्रकरण करणों का है तो इसलिए आत्मशब्द से अंदर की कोई चीज ले लेनी है आत्मा भी अंदर होता है तो अंत्यकरण ले लिया इन्होंने ये शैली व्यापक है संस्कृत में लेना ही होता है उनको इसी तरह से नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी शंकर भाष्यम आगे तम उत्क्रामंतम प्राणो अनुत्ति प्राणम अनुत्म च सर्वे प्राणा अनुत्क्रामंति उसके उत्क्रमित होने पे आत्मा के होने पे प्राण भी बाहर निकलने लगते हैं और प्राणों के नहीं उसके आत्मा के ऊपर होने पर प्राण ये प्राण अलग चीज हो और प्राण के होने पर मुख्य प्राण के होने पर सर्वे प्राण अनुत्माती बाकी भी चले जाते हैं बाहर निकलने लगते हैं एवं पंच जानेन्द्रिया पंच कर्मेन्द्रिया चादशम अंतकरणम एकादश एक प्राणः तो पांच जानेन्द्रिया पांच कर्मेंद्रिया और एक अंतःकरण करके ग्यारह संख्या दी स्थिति इति सिांत स्थिति सूत्र में जो स्थिति का है ये सिद्धांत के स्थित होने पर अत न एवं तस्मात नहीं व सप्त प्राणा नाम सिद्धांत है समीचीन है किंतु अयुक्ता एवं तो सात ही है ये ठीक नहीं है वैसे सात कहे गए हैं वो वचन दे दिया गया अपनी जगह वो ठीक है लेकिन उसके आधार पर वो कहे कि सात ही होते हैं ये जिद पकड़ ले उस वाक्य को देख के बोले नहीं दूसरी जगह भी ये वचन मिलते हैं उससे हमें पता लगता है सात से अधिक भी होते हैं और वहां पर चूंकि स्पष्ट कहा गया है सप्तई शीर्षण्य प्राण वहां ये इतना नहीं कही कि कुल प्राण इतने ही होते हैं शीर्षण्य प्राण साथ होते हैं तो ऐसी असंगतियों में हमें ऐसे निर्णय कर सकते हैं। तो आपको किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो आज का पाठ इतना ही करते सत्यव्रत जी चार जी ये सूत्र छ में जो अभी पढ़ाया गया इसमें अंतःकरण से सिर्फ मन लेंगे क्योंकि एक आदर्श भी पढ़ा हुआ है या अंतःकरण से मन बुद्धि चित्त चित्रंकार चारों सभी का ग्रहण करना पड़ेगा नहीं तो वो छूटेंगे इसलिए इन्होंने अंतःकरण शब्द लिखा इसमें मन नहीं लिखा अकेला शंकराचार्य जी ने जो अंतःकरण शब्द लिखा तो उसमें अंतकरण तीन मानते हैं वो और चतुष्टय मानते हैं तो वो सबका ग्रहण हो जाएगा आत्म शब्द से मतलब आत्मा अंदर होता है अंदर जो रहने वाला पर संख्या एक आदश भी पढ़ा गया है ग्यारह संख्या संख्यादश ग्यारह संख्या बढ़ा गया है तो उससे फिर चारों लेने पे संख्या अधिक नहीं हो जाएगी नहीं होगी ना उसको सबको एक ही मान रहे हैं मन शब्द नहीं कर रहे हैं वहां अंत्यकरण कर रहे हैं दस इंद्रिया और एक और ये अंतःकरण तो ग्यारह किया जाते हैं शुक्राचार्य जी स्वीकृति इतना, इतना ही रखते हैं प्रणाम Oh. Oh. oh. सादर अभिवादन और चुनौती इसमें